संविदाओं की की एक, एक और दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है प्रेरक कथा माँ की शिक्षा बात उन दिनों की है जब अमेरिका में दास प्रथा चरम पर थी एक धनाढ ने बेंगर नामक दास को खरीदा बेंगर न केवल परिश्रमी था बल्कि गुणवान भी था वह धनी व्यक्ति बेंगर से पूर्ण रूपेण संतुष्ट था और उस पर विश्वास भी किया करता था एक दिन वह बैंगर को लेकर दास मंडी गया जहाँ लोगों का जानवरों की भांति कारोबार होता था उस धनी ने एक और दास खरीदने की इच्छा जाहिर की तो बैंगर ने एक बूढ़ी की ओर इशारा करते हुए कहा मालिक उस बूढ़ी को खरीद लीजिए बैंगर के साथ उस बूढ़ी को खरीदकर धनी घर चला गया बूढ़े के साथ बैंगर बहुत खुश था वह उसकी भली भांति सेवा किया करता था एक दिन उस धनी ने बेंगर को उस बूढ़े की सेवा करते देखा तो इसका कारण पूछा बेंगर ने बताया मालिक बूढ़ा मेरा कुछ भी नहीं लगता बल्कि यह मेरा सबसे बड़ा शत्रु है इसी ने मुझे बचपन में गुलाम के रूप में बेच डाला था बाद में यह खुद भी पकड़ा गया और दास बन गया उस दिन मैंने इस बूढ़े को दास मंडी में पहचान लिया था मैं इसकी सेवा इसलिए करता हूँ कि मेरी माँ ने मुझे शिक्षा दी थी कि शत्रु यदि निर्वस्त्र हो तो उसे वस्त्र दो भूखा हो तो रोटी दो प्यासा हो तो पानी पिलाओ इसी मैं इसकी सेवा करता हूँ इतना सुनकर वह धनाढ़ बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने उसी दिन से बेंगर को स्वतंत्र कर दिया ये थी प्रेरक कथा माँ की शिक्षा वाचक स्वर भारती परिमल